हे जगत की माता जिस किसी भी उपाय से मेरी विजय हो जाए यही मेरी इच्छा है मेरा आपके लिए नमस्कार है भद्रकाली देवी ने कहा राजेंद्र सुचंद्र को तुम आग्ह द्वारा ही मेरे स्थान में पहुंचा दो यह मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त है सो आज ही यह मेरे ग्रह में पहुंचकर मेरा पार्षद हो जाएगा वशिष्ठ जी ने कहा उस भार्गव परशुराम जी ने यह इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ श्रवण करके उद्दिष्ट कर वह अस्त्र धारण किया था उस अस्त्र का हे राजन राम ने नृत्य के वध के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था उसके उस भौतिक शरीर को अपने अस्त्र से भस्मीभूत करके उसको फिर पर देवता के लोक को पहुंचा दिया था इसके अनंतर परशुराम के द्वारा प्रणिपात की हुई वह जगत की आधिक भद्रकाली देवी वहाँ पर अंतरहित हो गई थी और परशुराम उस रणस्थल में भूप के वध की वा वाला होकर स्थित हो गए थे परशुराम द्वारा कार्तवीर श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, राजन अब राजा सुचंद्र का निपातन हो गया था जो की सभी राजेंद्रो को शिरोमणि था तब उसका पुत्र पुष्करशुराम जी से युद्ध करने के लिए वहां पर आ गया था वह महान बल वीर वाला था और अपने रथ पर संस्थित था और सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बड़ा पंडित था तथापि उसकी दृष्टि में परशुराम रण में अतीव उग्र और कालांतक यम के समान दिखाई दिए थे उस पुष्कराक्ष ने ऐसी वाणों की वृष्टि उनके सभी और की थी एक घड़ी के लिए परशुराम जी को शरों के जाल से भली भांति ढक दिया था इसके अनंतर भार्गवेंद्र जो महान बल से समन्वित थे उस बाणों के जाल से सहसा बाहर निकल आए और हे महाराज उसने शरों के बंधों को सभी और देखा था उस समय में परशुराम ने सुचंद्र के पुत्र पुष्करक्ष के ऊपर अपनी दृष्टि डाली थी और उनको बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था उस समय में क्रोध से वे जलती हुई अग्नि के ही समान दिखाई दे रहे थे उस काल में क्रोध से से से समाविष्ट होकर वारुण अस्त्र अस्त्र को छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रभाव से, सभी ओर महान भैरव गर्जना करते हुए मेघ हो गए थे। उसका उन मेघों ने जल के धारा सम्पात से इस पृथ्वी को प्लावित करते हुए बड़ी घोर वृष्टि की थी पुष्करक्ष महान वीर वाला था उसने भी उस समय में वायवय अस्त्र को छोड़ दिया था उसने अस्त्र के द्वारा उन सभी मेघों को तीत्र तित्रित्र करके तुरंत ही दूर भगा दिया था, जो कि वहाँ बिल्कुल भी दिखाई न दे रहे थे उन्होंने बलि पुष्कर ने भी उसी समय में ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके उसको निकृष्ट कर दिया था तब वह इतना क्रोधित हो गया था जैसे दंड से आहत सर्फ हो जाया करता है ऐसा जब परशुराम ने उसको देखा था फिर उष्ण श्वास लेते हुए राम ने अपना महान घोर परशु ले लिया था और उसकी ओर और थे। ही समान थे उसने एक एक बांध से परशुराम के शरीर का वेदन किया था और एक हृदय में एक शिर में दो भुजाओं में और एक शिखा में मारकर इनका भेदन कर दिया था तथा तो बहुत ही आतुर करके स्तंभित कर दिया था वह राम इस प्रकार से प्रपीड़ित हो गए थे और युद्धस्थल स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहां तहां रोक दिया था पर क्षण भर स्थित रहकर बहुत ही अधिक बल से दौड़कर उन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परशु का प्रहार किया था और चोटी से लेकर पैरों तक उसके दो टुकड़े कर दिए थे दो खंडों में कटकर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर जो भी मनुष्य वहाँ पर देख रहे थे उनको तथा देवलोक में देवो को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े बलशाली को किस तरह से टुकड़े कर मार गिराया है परशुराम ने क्रोध दावाग्नि बड़े भारी वन को जला दिया करता है मन और वायु के सदृश ओझ वाले परशुराम ने जहां जहां पर भी दौड़ कर जाते थे और अपने फर्शा से प्रहार कर रहे थे वही वही पर अश्व रथ हाथी और मानव सैनिक कट, -कट कर शरीर वाले वाले ही गिर गए थे। अत्यंत बल वाले राम ने वहां युद्ध भूमि में अपने परशु से जिनको मारकर गिरा दिया था अथवा अधभरे होकर गिर गए थे वे उस समय में मूर्छित होकर पड़े हुए कर रहे थे और हे ता माता हम मर रहे हैं यह कहते हुए भस्मीभूत हो गए थे मुहूर्त मात्र में ही अर्थात दो घड़ियों के समय में भार्गव ने उस पुष्कर राक्षस की संपूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं के समुदाय को जिनके स्वामी निहत हो गए हैं एवं अत्यंत आतुर नो अक्षणी सैन्यों को निहत कर दिया था जब यह देखा गया था कि पुष्कर राक्षस जैसा महाबली मर गया तो कार्तवीर्य अर्जुन जिसका महान बल वीर्य था स्वयं एक सुवर्ण से निर्मित रथ पर समर्थित होकर वहाँ पर युद्ध करने के लिए समागत हो गया था उसका एक वह ऐसा रथ था जिसमें अनेक भांति भांति के शस्त्र भरे हुए थे और विविध जिसमे बाहुओं से युक्त था उसकी उस समय में ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई पुण्यात्मा देह के अंत समय में स्वर्गलोक को जा रहा हो उस कार्त वीर के पुत्र भी सौ थे जो महान वीर वाले थे और युद्ध करने की विद्या में महान पंडित थे वे भी सब का मनोव कालांतक यम ही हो फिर भी वह युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया था भार्गव को युद्ध में जीतने के लिए उसकी दाहिनी और पांच सौ बाण थे और वाम भाग में पांच सौ धनुष थे हे भूपते उस सहस्त्रा अर्जुन ने परशुराम के ऊपर बाणों का प्रक्षेप ऐसा किया था जैसे वृष्टि कर रहे जिस प्रकार बलाहक में पर धुआंधार जल की वर्षा किया करते हैं भृगुनंदन का सत्कार किया था उसने अपना दिव्य धनुष ग्रहण किया था और उसी भांति से बाण भी वे दोनों ही कार्तवीर और भार्गव राम उस समय में रण करने के दर्प वाले थे और उन दोनों ने अनुपम युद्ध किया था जो बड़ा ही और संधान किया था, राजा सभी शस्त्रों और अस्त्रों करने वाला और था जिसने के वे के इस अस्त्र का प्रयोग किया था इधर परशुराम जी ने भी जल का उपस्पर्शन करके ब्रह्मास्त्र के निराकरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया था हे नाधिप उस समय में वे दोनों अस्त्र सदा ही अंतरिक्ष में प्रसक हो गए थे वे दोनों ही तेज से सूर्यों पारस्परिक संघर्ष को देख रहे थे वे दोनों ब्रह्मास्त्र जाज्वल्यमान थे और सभी लोग उसके तेज से संतिप्त हो रहे थे उस समय में इसका उप संयम सभी ने माना था परशुराम ने भी तब संपूर्ण जगत का प्रकृष्ट नाश देखकर उसी समय में जगन्निवास के कथन का स्मरण किया था आज मेरे द्वारा किसी भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए क्योंकि मैं तो परमांश का अर्थात प्रभु के ही अंश का धारण करने वाला हूँ जिसकी यह सृष्टि है यह निश्चय करके अतीब उग्र तेज वाले प्रभु ने अपने दोनों नेत्रों से उन दोनों अस्त्रों का पान कर लिया था जगत के कल्याण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा वाले क्षण भर के लिए ध्यान में अवस्थित होकर चुपचाप वे खड़े रह गए थे इसके उपरांत उनके ध्यान के प्रबल प्रभाव से वे दोनों ही ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गए थे फिर इसके अनंतर वे दोनों अस्त्रों का जोड़ा भूमि पर गिर गया था वे परशुराम तो महान पुरुषों में भी परम महान थे और इस संसार के सृजन पालन और निहत्तन करने में पूर्ण समर्थ थे वे साक्षात थे, तो भी अपने वास्तविक प्रभाव को को छिपाने के ही लिए इस लौकिक विधान को किया करते थे, जिससे लोग उनके असली स्वरूप को न पहचान पाए वे ऐसा ही सबकी दृष्टि में दर्शित किया करते थे कि वे बड़े धनुर्धारी विशिष्ट शूर तेजस्वी सभा में प्रमुख और संसद के तथ्य के बोलने वाले हैं जितनी भी कलाएँ हैं उन सबके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं तथा समस्त विद्याओं में एवं में एवं शास्त्रों सभी कल्पों को नित्य किया करते हैं क्षत्रियों का निशोधन करने वाले परशुराम ने समस्त लोगों को जीत लिया है इस प्रकार से ही परशुराम प्रथित प्रभाव वाले थे उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रशामित कर दिया था। फिर वे उस रणभूमि में में के के केतु कार्तवीर्य का निधन करने के लिए युद्ध प्रवृत्त हो गए थे। ब्रह्मा से दो वाणों को लेकर धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसमें वाणों को चढ़ाया था नृप की चूड़ामी का हरण करने की कामना वाले राम ने लक्ष्य पर निशाना लगाकर नृप के दोनों कानों को काट गिराया था जिस कार्त ने जगत में समस्त महान वीरों को पराजित कर लिया था वे महात्मा जब कटे हुए कानों वाला हो गया था तो अपने मन में भयभीत हो गया था उस समय में उसने यह मान लिया था कि ही वे राम के द्वारा तिरस्कृत आत्मा वाला हो गया है और अब उसका वीर्य विक्रम सब नष्ट हो गया है हे एक ही क्षण में उसका शरीर विवर्ण होकर भूमि पर गिर गया था और उनके सभी अनुभाव विघत हो गए थे उसके अनंतर उस कार्त राजा ने देखा था कि समस्त लोगों में अधिकता को प्राप्त होने वाला अपने वीर्य विक्रम से सर्वथा गया हुआ है और उस दीन चित वाले का शरीर किसी अच्छे चित्रकार के द्वारा निर्मित चित्र के ही समान हो गया है वह अपने विजय की आकांक्षा वाला राजा यही चिंतन करके कि मैंने पोलस्ते रावण जैसे बलवान पर भी विजय प्राप्त की थी अब मेरी क्या दशा हो रही है यही सोच करता हुआ वह, वह वहाँ पड़ा था फिर उस राजा ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए थे और कुल के प्रदीप दत्तात्रेय का उसने ध्यान किया था जिस दत्तात्रेय के प्रभाव एवं अनुग्रह से मैंने इतना अधिक अनुपम ओच प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त लोकपालों का भी तिरस्कार कर दिया था और वे भी मेरे सामने नहीं पड़ते थे जिस समय में यह महापुरुष मेरे हृदय में विराजमान थे वे महानुभाव भी अब मेरे हृदय का त्याग करके प्रयाण कर गए है क्योंकि उस समय में उनके भी दर्शन नहीं हो रहे थे वे राजा इस राजा के मन में गोचर नहीं हुए थे दत्तात्रेय मुनि उसके ध्यान में इसलिए समागत नहीं हुए थे क्योंकि वे तो विभू थे और ये जानते थे की यह परमाधिक दमन शील तपस्वी निरपराध साधु के साथ भी इसने उस समय में यह कार्तवीर्यधिक दुख से विशेष परित्त हो रहा था और शोक एवं मोह से भी युक्त हो गया था जब वह इस रीति से राजा शोक में मग्न हो रहा था तो सबके चित्तों की गति के देखने वाले महात्मा राम ने उससे कहा था हे hey राजन अब तुम इतना अधिक शोक को मत करो जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा शोक नहीं किया करते हैं आदि सर्ग में जो तुझे वरदान देने के लिए हुआ था वही अब मैं तेरे साधन करने के लिए हुआ हूँ वही तू यहाँ पर समागत हुआ है अब तुम चित्त में धैर्य धारण करो यह तो संग्राम करने का समय है इसमें विषाद करने की तो कोई चर्चा का अवसर ही नहीं आना चाहिए तुम तो ज्ञानी हो यह भी भलीभांति समझते ही हो कि सभी प्राणी अपने किए हुए ही कर्मों का योग चाहे वह शुभ हो या अशुभ विभाग हो जाने पर देव के द्वारा किए हुए का भोगा करते हैं हे नरेश इस शुभ और अशुभ का विप्रय करने के लिए अन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता है जो कुछ भी बहुत से जन्मों में किए गए पुण्य कर्मो का संचय था उसी का यह प्रभाव था कि भगवान दत्तात्रेय महामुनि का इस लोक में तुम वरदान के योग्य पात्र बन गए थे तात्पर्य यही है कि सभी फलाफल किए हुए कर्मों के ही अनुसार हुआ करते हैं ये सभी कर्माधीन है जिसका विचार कोई भी नहीं किया करता है